श्री माँ शारदा देवी बेलोर और काशी सोलह अक्टूबर उन्नीस सौ बारह ईस्वी को दुर्गा पूजन के बोधन के दिन अपराह्न में श्री के बेलोर मठ आने की बात थी इधर शाम होने लगी बस श्री माँ का शुभागमन न हुआ इससे स्वामी प्रेमानंदी जी इधर उधर दौड़ धूप करने लगे मठ के प्रवेश द्वार पर अब तक मंगल और केले के खंभे नहीं रखे गए हैं यह देख हुए बोल उठे यह सब अभी नहीं हुआ भला मां क्या आएंगे देवी का बोधन समाप्त तो होते ही मां की गाड़ी मठ के फाटक पर आ पहुंची तब प्रेमानंद आदि साधु उसके घोड़ों को अलग कर स्वयं गाड़ी खींच मठ के आंगन में ले आए गाड़ी खींचते खींचते प्रेमानंद जी खुशी से झूमने लगे मानो मुख और नेत्रों से हालात फूट कर निकल रहा हो जब गाड़ी आंगन में पहुंची तब गोलाप माँ श्री मां को हाथ पकड़कर बड़ी सावधानी से उतारा उतरकर सब कुछ देख मुझती हुई वो बोलीं सब फिट फाट है हम सत धजकर जैसे दुर्गा देवी ही आई है सीमा एकादशी तक बेलूर में ही थी मठ के उत्तर बगीचे वाले मकान में उन्हें रखा गया था वे दक्षिण की कोठरी में रहती थी उस मकान में उनके साथ योगीन माँ गोलाब माँ लक्ष्मी दीदी तथा भानुकुँव भी थी महाअष्टमी के दिन तीन से अधिक भक्तों ने श्री माँ को प्रणाम किया उन्होंने चौकी पर पैर लटका कर लटकाए पश्चिम की ओर मुँह किए बैठ सबका प्रणाम लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया उसी दिन दिन तीन चार जनों को दीक्षा भी दी गई उस रात जना नाटक तथा विजयादशमी की रात को रामास्वेध यज्ञ अभिनय हुआ था श्री माँ ने मठ की दूसरी मंजिल पर बैठ दोनों अभिनय देखे थे महानवमी के दिन दोपहर के बाद गोलाप माँ ने स्वामी शारदानंद जी को खबर दी शरत मां तुम लोगों की सेवा से अत्यंत संतुष्ट हो तुम्हें आशीर्वाद देती हैं। इस अतिवांछित आशीर्वाणी का क्या उत्तर देना चाहिए शारदानंद जी यह सोच न सके केवल गंभीरता से इतना ही बोले हाँ और अत्यंत अर्थपूर्ण दृष्टि से पास में बैठे प्रेमानंद जी की ओर ताक कर बोले बाबूराम दादा सुन लिया बाबूराम महाराज ने सुना ठीक ही था अब शारदानंद जी के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने उनको अपने बहुपाश में कस कर बांध ली बाहुपाश में कस बांध लिया विजयादशमी के दिन डॉक्टर कांजीलाल जिस नौका से प्रतिमा गंगा में विसर्जित होने वाली थी उसी पर देवी के सामने नाना प्रकार मुंह बनाते हुए राग रंग कर रहे थे जिसे देख सबको खुशी हो रही थी लेकिन एक मार्जित रुचि ब्रह्मचारी इस पर मन ही मन कुड़ रहे थे श्री अपने मकान से यह तमाशा देख खुश हो रही थी इसी समय एक दूसरे साधु ने जो ही उस ब्रह्मचारी के प्रति मां की दृष्टि आकर्षित की कि उन्होंने कहा नहीं नहीं यह सब ठीक है कान बजाने राग रंग आदि के द्वारा देवी को सब तरह से आनंद पहुँचाना चाहिए एक सप्ताह तक बेलून में रहकर श्री माँ बाईस अक्टूबर को उद्बोधन लौट आई श्री का बेलूर मठ के दुर्गोत्सव में यही प्रथम या शेष योगदान नहीं था बल्कि इससे पहले भी स्वामी जी के समय और इसके बाद भी 1919 ईस्वी में उन्होंने पूजा देखी थी बेलूर से उनका एक आंतरिक सहयोग था उन्होंने कई बार नीलाम्बर बाबू के बाग में अथवा घुसड़ी के किराए के मकान में वास किया था इन सभी स्थानों में कितनी ध्यान धारणा पूजा पाठ साधन और अनुभूतियाँ हुई थी श्री ने बेलूर के उस जीवन की याद कर एक दिन कहा था आलूर में भी मैं कैसी थी कितनी शांत जगह है ध्यान लगा ही रहता था इसीलिए नरेंद्र ने वहाँ एक स्थान बनाने का बनाने की इच्छा की थी केवल स्वामी जी की इच्छा थी यह बात नहीं श्री माँ के विशेष आग्रह ने भी उस इच्छा को बहुत कुछ कार्य रूप में परिणित किया था सन्यासी लोग इसे जानते थे वे माँ के निजी स्वरूप को भी जानते थे साक्षात जगदम्बा की उपस्थिति के बगैर वे दे देवी पूजा को पूर्ण नहीं समझते थे पूजा का संकल्प उन्हीं के नाम से होता था अब भी वही होता है इसीलिए पूजा के उपलक्ष में श्री माँ के बेलून में आगमन और अवस्थान से संबंध रखने वाली अनेक पुण्यमय घटनाओं की स्मृति आज भी साधुओं के हृदय में घर किए हुए हैं जो उनके लिए प्रेरणा देने वाली है पूजा के दिन जब श्री माँ मठ के आंगन में उपस्थित होती तब साधुगण प्रतिमा के पाँच पदमों में पुष्पांजलि देने की तरह इस सजीव देवी के श्री चरणों में दोनों हाथों से पुष्पराशि चढ़ाते थे ऐसा न कर पाने पर मानो उनकी पूजा अधूरी रह जाती फिर पूजा के कुछ दिन सभी श्री के मुख की ओर टकटकी लगाकर देखा करते उन्हें प्रसन्न दिख जान लेते कि देवी ने पूजा स्वीकार कर ली है ऐसे ही एक बार की पूजा में स्वामी ब्रह्मानंद जी ने एक सौ आठ कमलों से श्री माँ के चरणों की पूजा की थी 1916 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा की सप्तमी को श्री श्री माँ बेलूर पहुँच उत्तर की तरफ के बगीचे वाले मकान में ठहरी थी पूजा मंडप में पूजा दी देखकर चली जाने के बाद यह समाचार आया कि राधू बीमार पड़ गई है इसलिए श्री को कलकत्ता जाना पड़ेगा समाचारदाता स्वामी धीरानंद ने स्वामी प्रेमानंद जी के परामर्श दिया की श्री से वे रहने का अनुरोध करें यह सुन प्रेमानंद जी बोले भला महामाया को मना करने कौन जाएगा उनकी जो इच्छा होगी वही होगा उनकी इच्छा के विरुद्ध कौन क्या कर सकता है वास्तव में श्री का वहां से जाना न हुआ क्योंकि तब तक राधु चंगी हो गई थी जिससे उन्होंने अपने लौटने का विचार छोड़ दिया उस बार अष्टमी के दिन सवेरे वे प्रतिमा दर्शन करने आई पास ही मठ के साधु ब्रह्मचारी लोग तरकारी काट रहे थे माँ बोली लड़के तो खूब तरकारी काट लेते हैं काम में लगे जगदानंद जी बोलेमयी को प्रसन्न करना ही उद्देश्य है वह साधन भजन द्वारा हो अथवा तरकारी काटकर 1916 ईस्वी की पूजा का थोड़ा सा विवरण स्वामी शिवानंद के 8 10 1916 तारीख के पत्र के आधार पर दिया जाता है श्री की उपस्थिति से मानो पूजा प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्न संपन्न हुई यद्यपि तीनों दिन लगातार आंधी पानी होता रहा तथा माँ की कृपा से किसी काम में रुकावट नहीं आ पाई यहाँ तक कि भक्तगण जिस समय प्रसाद पाते थे ठीक उसी समय कुछ देर के लिए बारिश रुक जाती थी यह देख सभी को आश्चर्य होता था बाद में योगिन माँ से मालूम हुआ योगिन माँ से मालूम हुआ कि जब भक्तगण प्रसाद पाने को बैठते और बारिश की तुरंत संभावना होती तब श्री दुर्गा नाम जप करने बैठ जाती और बोलती इतने लोग भला इस पानी में बैठकर कैसे खा सकेंगे पत्तल आदि सभी बह जाएंगे मां रक्षा करो मां रक्षा करो मां भी सचमुच रक्षा करती थी तीनों दिन वैसा रहा अष्टमी के दिन संधि पूजा के बाद पूजनी शरत महाराज ने एक ब्रह्मचारी से कहा यह गिन्नी माँ को देकर प्रणाम कर आ ब्रह्मचारी ने इसे उल्टा समझ लिया कि इस गिन्नी को दुर्गा की प्रतिमा के सामने रख देना होगा अतः संदेह दूर करने के लिए फिर से उसने पूछा इस पर शरद महाराज ने कहा उस बगीचे में माँ है यह उनके चरण पर रख कर प्रणाम कर आ यह तो उन्हीं की पूजा हुई वर्णन की सुविधा के लिए 1916 सौ ईस्वी की दुर्गा पूजा की बातों को हम यहीं छोड़ते हैं उन्नीस ईस्वी की दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद श्री माँ काशीधाम गई पाँच नंबर उन्नीस सौ बारह ईस्वी को करीब एक बजे रामकृष्ण अद्वैत आश्रम में जाकर कुछ देर विश्राम करने के बाद वे पास के नए मकान लक्ष्मी निवास में जिसे बाग बाजार के दत्त परिवार वालों ने हाल ही में बनवाया था चली गई इस मकान में वे प्रायढाई महीने थी वहां श्री का शुभागमन होगा जानकर मकान मालिकों ने कुछ दिन पहले ही गृह प्रवेश का सारा कार्य पूरा कर लिया था इस बार श्री के साथ गोलाप मां जयराम भाटी की भानुभुआ कुआलपाड़ा के केदार बाबू की माँ मास्टर महाशय उनकी स्त्री और साली विभूति बाबू आदि कई लोग आए थे मकान के प्रशस्त बरामदे को देख माँ प्रशंसा करती हुई बोली भाग्यवान न होने से कहीं ऐसा होता है संकीर्ण स्थानों में मन भी संकीर्ण हो जाता है खुली जगह में दिल भी खुला रहता है श्री मकान के दो तल्ले में रहती थी स्त्री भक्तों का वास वहीं था पुरुष भक्त नीचे रहते थे दूसरे दिन सवेरे श्री पालकी से विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के दर्शनों को गई नौ नवंबर को शामा पूजा के दूसरे दिन सवेरे उन्होंने श्री राम कृष्ण सेवा सेवाश्रम को अपनी पद धूलि दी उस समय वहां पूज्यपात स्वामी ब्रह्मानंद जी शिवानंद जी सुर्यानंद जी चारूबाबू डॉक्टर कांजीलाल आदि कई लोग उपस्थित थे श्री केदार बाबा ने स्वामी अचलानंद ने माताजी की पालकी के साथ चलकर रोगियों के ठहरने के कमरे दिखाए और साथ ही साथ हर एक घर का परिचय भी दिया सब देख लेने के बाद श्रीमान माँ केदार बाबू बाबा के साथ बातचीत करते करते सेवाश्रम के मकान बाग और व्यवस्था आदि की खूब प्रशंसा की कहाँ जहाँ ठाकुर स्वयं विराजमान है और माँ लक्ष्मी पूर्ण रूप से है उसके बाद उन्होंने जानना चाहा यह ख्याल पहले किसे हुआ और किस प्रकार सारी परिकल्पना को रूप दिया गया सब सुनकर उन्होंने कहा यह स्थान इतना रमणी है कि मेरी इच्छा होती है कि काशी में रह जाऊं उनके डेरे पर लौट जाने के कुछ देर बाद ही एक भक्त ने सेवाश्रम में आकर अध्यक्ष से कहा श्री माँ का सेवाश्रम के लिए यह दस रुपए का दान जमा कर लीजिएगा उनका दिया हुआ दस रुपये का नोट आज भी अमूल्य रत्न की तरह सेवाश्रम में सुरक्षित है उस दिन एक भक्त जब प्रणाम करने गए तब उन्होंने पूछा माँ शिवाश्रम को कैसा देखा इस पर माँ ने धीरे से कहा देखा वहाँ ठाकुर प्रत्यक्ष विराजमान है इसीलिए यह सब काम हो रहा है यह सब उन्हीं के काम है माँ का यह मत श्रीमत स्वामी ब्रह्मानंद जी से कहा गया उन्होंने इसे शिवानंद जी से कहा ठीक उसी समय मास्टर महाशय भी अद्वैत आश्रम में आ पहुँचे उनकी धारणा थी कि साधन भजन द्वारा ईश्वर प्राप्ति न करके समाज सेवा में व्रति होना श्री रामकृष्ण के भाव के अनुकूल नहीं है ब्रह्मानंद जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे इसलिए मास्टर महाशय को आते देख कई भक्तों और ब्रह्मचारियों को भेज उन्होंने यह बात पूछवाई माँ कहती हैं कि सेवाश्रम ठाकुर का काम है वहाँ ठाकुर प्रत्यक्ष रूप में है अब आप क्या कहते हैं मास्टर महाशय को देखते ही सबने एक साथ प्रश्न करना शुरू कर दिया महाराज ने भी सहयोग दिया इस पर मास्टर महाशय ने हँसते हुए कहा अब इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता ब्रह्मानंद जी रोज सवेरे जब टहलने को जाते थे तब लक्ष्मी निवास में जाकर गुलाब माँ से भी थ्री माँ का कुशल समाचार पूछ लेते थे और बाद में बालक के समान कौतुक करते थे इसी प्रकार एक दिन जब वे आंगन में आए तब मास्टर महाशय घर से निकल पड़े और ऊपर के बरामदे थे गोपाल माँ ने कहा राखाल माँ पूछती है कि पहले शक्ति पूजा क्यों की जाती है महाराज ने इस पर उत्तर दिया क्योंकि माँ के पास ब्रह्म ज्ञान की ताली जो है माँ यदि कृपा करके ताली से दरवाजे को न खोल दे तो और कोई उपाय ही नहीं रह जाता इतना कहा उन्होंने बाउल की धुन में गाना शुरू किया शंकरी चरण के में मन मग्न हो रहा रे इत्यादि आशय शंकरी के चरणों में अय मेरे मन तुम मग्न हो जाओ सब यंत्रणाओं से छुटकारा पा जाओगे ये तीनों लोक मिथ्या है मृथा ही इनमें घूमते फिरते हो हृदय में कुल कुंडलनी रूपा ब्रह्ममयी का ध्यान करो कमलाकांत कहता है कि श्यामा माखा गुणगान करो ये अनंत सुख की नदी है धीरे धीरे इसमें बहते जाओ गीत गाते गाते हुए भावन मत हो नाचने लगे और गाना समाप्त होते ही हो हो हो बोलते हुए तेजी से निकल गए यह अपूर्व भाव और नृत्य सीमा ऊपर से देख देख पसन्द हो रही थी और नीचे दर्शक थे मास्टर महाशय तथा दूसरे दो एक भक्त 14 दिसंबर की शाम को श्रीमा नाना देव देवियों के दर्शन के लिए बाहर निकली थी एक अन्य दिन बैद्यनाथ के दर्शन के बाद उन्होंने तिल भांडेश्वर को देखकर कहा था ये स्वयंभू लिंग है बाद में संध्या के कुछ पहले केदारनाथ के मंदिर में जा उन्होंने कुछ देर गंगा जी के दर्शन किए और फिर आरती देख कहा ये केदार और वे हिमालय के केदार एक ही हैं दोनों में योग है इनके दर्शन करने से ही उनके भी दर्शन हो जाते हैं बड़े जागृत हैं एक दिन मां सारनाथ देखने गई मिस मैक्लाउड उस समय काशी में ही थी इसलिए श्री के लिए होटल से एक टिफन फिटन गाड़ी की उन्होंने व्यवस्था की पर उसके आने में देर हो जाने के कारण श्री माँ भूदेव आदि को ले एक दूसरी किराए की गाड़ी से चली आ गई बाद में उस फिटन के आने पर स्वामी ब्रह्मानंदी डॉक्टर नृपेन बाबू तथा दो सेवकों को ले उसे जल्दी सारनाथ पहुँच गए सीमा जिस समय बौद्ध युग के स्मृति चिन्हों को देख रही थी उसी समय संयोग से कई साहब भी बड़े अचरत के साथ उन सब प्राचीन कृतियों का निरीक्षण कर रहे थे यह देख सीमा ने कहा जिन्होंने बनाया था वे ही फिर आए हैं और यह सब देख अवाक होकर कह रहे हैं बड़ा आश्चर्यजनक सब बना गए हैं सारनाथ से लौटते समय महाराज ने माताजी से फीटन पर बैठने का अनुरोध किया पहले तो वे किसी तरह चढ़ने को राजी न हुई बोली नहीं नहीं उस गाड़ी से राखाल आया है राखाल तथा और सब उस पर जाएंगे मुझे इस गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी परंतु महाराज के विशेष आग्रह से उन्हें फीटन पर चढ़ना पड़ा और महाराज किराए की गाड़ी पर बैठे मां की गाड़ी आंखों से ओझल हुई ही थी कि महाराज की गाड़ी रास्ते के बांध के एक घुमाव पर उलट गई महाराज को कोई चोट न पहुंची बल्कि वे प्रफुल्लित चित्त से बोल उठे खैरियत है कि मां इस गाड़ी में नहीं गई यह घटना सुन श्रीमान ने कहा था यह आफत मुझ पर ही आने वाली थी पर जबरन राखाल ने अपने ऊपर उठा ली मेरे साथ लड़के बच्चे थे पता नहीं क्या होता इस बार काशी में माँ ने दो साधुओं के दर्शन किए एक नानकपंथ थी दूसरी चमेलीपुरी गंगा तट पर नवागत प्रथम साधु को उन्होंने रुपया देकर प्रणाम किया तथा उनकी पद धूली ली थी अत्यंत वृद्ध चमेलीपुरी के दर्शन के समय गोलाब माने पूछा आपको खाने को कौन देता है इस पर पूरी जी ने जोश और विश्वास के साथ कहा एक दुर्गा माई देती है और कौन देता है उनका यह उत्तर सुन श्री बड़ी प्रसन्न हुई थी और घर लौट बोली थी आहा बूढ़े का चेहरा याद आता है ठीक जैसे बालक हो दूसरे दिन उन्होंने उनके लिए संतरे मिठाइयाँ तथा एक कंबल भिजवा दिया दूसरे एक दिन अन्य साधुओं के देखने की बातचीत के प्रसंग में उन्होंने कहा था और साधु भला क्या देखूं, वही तो साधु देखा और साधु कहाँ इससे पहले श्री और दो बार काशी आई थी लेकिन अधिक दिन नहीं रही थी इस बार कुछ अधिक दिनों तक रहने का मौका मिला इससे उन्होंने काशी खंड सुना और पहले दो बार की अपेक्षा इस बार अधिक देव आदि के दर्शन किए एक दिन अद्वैत आश्रम में रास लीला हुई उसमें श्री कृष्ण और राधा की भूमिका में अभिनय करने वाले दो लड़कों को उन्होंने रुपया देकर प्रणाम किया तथा उनकी देखा देखी अनेकों ने किया और भी एक दिन उसी आश्रम में करीब दो घंटे तक एक पाठक से श्रीमद्भगवत की व्याख्या सुन बड़ी प्रसन्न हुई इसके अलावा रोज मध्यान्ह अपराह्न में उनके निवास स्थान पर स्वामी गिरजानंद उन्हें भागवत सुनाया करते थे 3 दिसंबर को श्री की उपस्थिति में उनकी वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनाई गई श्री के जीवन में उच्च भावों के स्रोत तथा पारिवारिक व्यवहार की धारा दोनों एक साथ इस प्रकार चलते थे कि नमागत साधारण व्यक्ति के लिए उन दोनों को अलग करना अथवा उनका अलग अपना अपना गुढ़हार्स समझ लेना बहुत कठिन था एक दिन काशी की कई स्त्रियों ने आकर देखा कि श्री माँ भूदेव आदि को लेकर बड़ी व्यस्त है तथा अपने फटे कपड़े गोलाप मां को जरा सी सी देने को कह रही हैं वे स्त्रियां जहां भी चिरपरिचित संसारिक लीलाओं की पुनरावृत्ति देख बोल उठी मां देखती है आप भी माया में खूब लिपटी हैं स्फुट स्वरों में श्री ने उत्तर दिया क्या करूँ बेटी खुद ही माजा जो हूँ यह इंगित शायद उन महिलाओं की समझ में नहीं आया और भी एक दिन तीन चार महिलाएं आई, उस समय श्रीमा बरामदे में बैठी थी और गोलाप माँ आदि भी एक तरफ बैठी थे गोलाप माँ को भव्य और वयस्क देख एक स्त्री ने उन्हें ही मार समझकर प्रणाम किया तथा बातचीत करने को प्रस्तुत हुई गोलाब माँ इसे भाग गई वे उधर इशारा करती हुई बोली वे रही माँ जी मां के सीधे सादे चेहरे से आकृष्ट न हो महिला ने सोचा कि शायद गोलाप माँ विनोद कर रहे हैं पर गोलाब माँ के फिर से कहने पर महिला को बाध्य होकर प्रणाम करने जाना पड़ा तब श्री ने भी जरा विनोद से हंस कहा नहीं नहीं नहीं नहीं वो ही माँ हैं अब तो महिला चकराई सत्य के निर्णय का कोई उपाय नहीं था अंत में वह पहले के ही समान गोलाब माँ को ही माता जी समझ उनकी ओर बढ़ी इस बार गोलाप माँ उसे डांट कर कहा तुम्हें क्या कुछ भी बुद्धि विचार नहीं देखती नहीं मनुष्य का मुख है या देवता का मनुष्य का चेहरा कभी वैसा हो सकता है सचमुच मां की सरल तथा प्रसन्न दृष्टि में एक ऐसी विशेषता थी जो सात्विक बुद्धि वालों को अपने आप अपनी असाधारणता का परिचय दे देती थी किंतु जिनका मन सब तरह से संसार में ही लिपटा हो अलौकिक वस्तुओं की जिन्होंने कभी धारणा न की हो वे भला इसे कैसे देख सकते श्री १६ जनवरी उन्नीस को काची से चलकर दूसरे दिन कलकत्ता पहुँची और वहाँ एक महीने से कुछ अधिक रहकर २६ फरवरी उन्नीस को जयराम भाटी के लिए रवाना हो गई यही उनका अंतिम तीर्थ दर्शन था उनकी मर्त लीला के बाकी वर्ष देश और कलकत्ते से ही बीते